ज्यो की त्यो धरी दिन ही चदरिया नंबर फोर तीसरी अंतिम बात जब भी मौका मिल जाए तो होश पूर्वक समस्त इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर देखें चौबीस घंटे हम बाहर देखते हैं जब भीतर देखने का मौका आता है तब हम सो गए होते हैं तब भीतर देखना नहीं हो पाता या तो बाहर देखते हैं या नहीं देखते दो काम है हमारी जिंदगी में दिन भर बाहर देखते हैं रात नहीं देखते या कुछ लोग देखते हैं तो सपना देखते हैं वो भी बाहर देखना है वो भी भीतर देखना नहीं है थोड़ी देर होश पूर्वक चौबीस घंटे में आंख बंद करके भीतर देखें क्या मतलब भीतर देखने का आंख बंद करें और देखने की कोशिश करें कुछ और मतलब नहीं आंख बंद कर लें और देखने की कोशिश करें सिर्फ कुछ मत करें आंख बंद कर लें और देखने की कोशिश करें आंख खोल के तो हम देख लेते हैं कोशिश नहीं करनी पड़ती चीजें दिखाई पड़ जाती आंख बंद करके कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा अंधेरा दिखाई पड़ेगा अंधेरे कोई देखे बस देखने की कोशिश करें जो भी दिखाई पड़े हो सकता है कोई चित्र दिखाई पड़े उसे देखने की कोशिश करें कोई सपना दिखाई पड़े उसे देखने की कोशिश करें भीतर जो भी होता है इंद्रियों को बंद करके देखने की पहले आंख से शुरू करें क्योंकि आंख हमारी सबसे महत्वपूर्ण इंद्री बन गई है फिर भीतर सुनने की कोशिश करें जो भी सुनाई पड़ जाए उसे सुनने की कोशिश करें फिर भीतर सुनने की कोशिश करें फिर भीतर स्वाद लेने की कोशिश करें इंद्रियों से जो जो बाहर किया है वो वो भीतर करने की कोशिश करें और दंग हो जाएंगे भीतर के अपने नाद भीतर की अपनी ध्वनियां है भीतर के अपने रंग है भीतर के अपने स्वाद है भीतर के अपनी सुगंधें और धीरे धीरे वे पैदा होनी शुरू हो जाएंगी और जिस दिन आपके भीतर का रंग आपको दिखाई पड़ेगा उस दिन बाहर के रंग एकदम अनरियल मालूम पड़ने लगेंगे फिर बाहर जाने की इच्छा बंद होने लगेगी जिस दिन भीतर का संगीत सुनाई पड़ेगा उस दिन बाहर का संगीत एकदम बेमानी हो जाएगा सोरगुल मालूम पड़ेगा जिस दिन भीतर की सुगंध का अनुभव होगा उस दिन फ्रेंच बाजारों में बनी सारी परफ्यूमें बिल्कुल बेकार मालूम पड़ने लगेगी और जिस दिन भीतर के सौंदर्य का बोध होगा उस दिन बाहर कोई सौंदर्य नहीं रह जाएगा तो तीसरा सूत्र जब भी मौका मिले तो कुछ भीतर करने की कोशिश करें 24 घंटे बाहरी बाहर मत करते रहें क्योंकि जहां हम करते हैं ऊर्जा उसी तरफ बहनी शुरू हो जाती है अगर हम बाहर कुछ करते हैं तो बाहर बहती है अगर भीतर कुछ करते हैं तो भीतर बहती है जहां काम है ऊर्जा को वहीं जाना पड़ता है जहां काम है ऊर्जा उसी और दौड़ पड़ती है तो भीतर थोड़ा काम करें ताकि ऊर्जा भीतर दौड़ने लगे ये तीन सूत्र आप पूरा करें और आप हैरान हो जाएंगे जिंदगी से काम चला गया अकाम उपलब्ध हुआ ऊर्जा भीतर इकट्ठी होगी ऊपर उठेगी अंतस के और द्वार खोलेंगे अंतस के दूसरे चक्र सक्रिय होंगे और भीतर के रस और भीतर के अमृत झरने लगेंगे ये थोड़ी सी बातें हैं इतने प्रेम और शांति से आपने सुनी सब बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार करोक ज्यो की त्यों धरी दिन ही चदरिया नंबर इलेवन हम जो भोजन ले रहे हैं उस तो बहुत कुछ निर्भर है हम कैसा भोजन ले रहे हैं इस भोजन में यदि मादक तत्व है यदि मूर्छा लाने वाले तत्व हैं तो वे शरीर को शरीर ऊर्जा को काम ऊर्जा को नीचे की तरफ प्रवाहित करेंगे इस भोजन में अगर उत्तेजक इंस्टूमलेंट से एक्टिवाइजर से तो वे शरीर की और काम ऊर्जा को नीचे की तरफ प्रवाहित करेंगे अगर इस भोजन में से, अगर इस भोजन में तत्व है, जो कि मन को शांत करते हैं उत्तेजित नहीं करते हैं तो वे ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाने में सहयोगी होंगे अब ये तो बहुत बड़ी बात है लेकिन सिद्धांत की बात ख्याल में ली जा सकती है जो तत्व उत्तेजना देते हों जो तत्व मूर्छा देते हों मादकता देते हों जो तत्व शरीर को भारी कर देते हों मन को बोझिल कर देते हों उस तरह के भोजन से निरंतर बचना चाहिए भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को भारी ना कर जाए भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को उत्तेजित ना कर जाए भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को मादकता ना दे मूर्छा ना दे तंद्रा और निद्रा लाने वाला ना बने तो ऐसा भोजन साधक के लिए सहयोगी होता है और उसकी ऊपर की यात्रा का रास्ता बन जाता है अगर इससे विपरीत भोजन है तो साधक की यात्रा कठिन हो जाती है ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती हो सकती है लेकिन व्यर्थ की कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं गलत भोजन करके भी साधक ऊपर की तरफ जा सकता है लेकिन व्यर्थ की कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं और जब मैंने आहार की पूरी बात कही तो इसको भी ध्यान में ले लेना जरूरी है जो सार्थक है जो अपनी काम ऊर्जा को ऊपर ले जाना चाहता है वो सभी कुछ नहीं पढ़ेगा वो सभी कुछ नहीं देखेगा वो सभी कुछ नहीं सुनेगा वो इस बात का विचार करके सुनेगा कि जो संगीत उत्तेजित करता है वो व्यर्थ है जो संगीत शांत करता है वो सार्थक है वो ऐसे दृश्य नहीं देखेगा जो उत्तेजना से भर देते अब आपने देखा होगा फिल्म भी अगर आप देख रहे हैं तो वैसी ही फिल्में ज्यादा देखी जाती जो थ्रिलिंग जो उत्तेजक है जिनमें आपके रोए खड़े हो जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं, जो रोमांचकारी इसलिए फिल्म का एडवरटाइज करने वाला अपनी फिल्म के एडवर्टाइज करने के लिए लिखेगा कि ऐसी रोमांचक फिल्म कभी नहीं बनी आपके रोंगटे खड़े हो जाए लेकिन जिस फिल्म में आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं आप गलत आहार कर रहे हैं उत्तेजक डिटेक्टिव है हत्या है खून है वो सब का सब आपको उत्तेजना से भर रहा है अगर फिल्म को देखते वक्त फिल्म ना देखें आप किसी दिन कोने में खड़े हो जाए और लोगों को देखें फिल्म मत देखें, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज उत्तेजित करती है जब उत्तेजना का चित्र आएगा सारे लोग अपनी कुर्सियां छोड़ के ऋण को सीधा कर लेंगे सांसें उनकी ठहर जाएंगी कि पता नहीं सांस के लेने में कोई चीज चूक ना चाहे वे थिर हो जाएंगे बिल्कुल और जब उत्तेजक चित्र चला जाएगा वे वापस अपनी कुर्सियों से टिक जाएंगे फिर वो आराम से देखने लगेंगे ये जितने बार किसी फिल्म में आदमी कुर्सी छोड़ कर बैठ जाता है उतनी ही उसकी सेक्स ऊर्जा को नीचे की तरफ जाने में सुविधा बनेगी लेकिन हम रास्ते पर भी सब कुछ देख रहे हैं बिना फिक्र किए कि सब कुछ देखना अनिवार्य नहीं है न उचित है। ना सब कुछ देखना अनिवार्य है ना उचित है। ना सब कुछ पढ़ना अनिवार्य है ना उचित व्यक्ति को प्रतिपल चुनाव करना चाहिए वो वही भीतर ले जाए जो उसकी जिंदगी को ऊपर ले जाने जाना है लेकिन हमें कुछ पता नहीं हम अंधों की तरह टटोलते रहते हैं एक हाथ ऊपर भी मारते एक हाथ नीचे भी मारते सुबह चर्च भी हो आते हैं सांझ फिल्म भी देखाते चर्च में चर्च की घंटी भी सुन लेते हैं होटल में जाके नृत्य भी देखाते हैं हम इस तरह अपनी जिंदगी को अपने हाथ से काटते रहते हैं इस तरह हम अपनी जिंदगी को दोनों तरफ फैलाए रहते हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाते निर्णय चाहिए नीचे जाना है तो जाएं और पूरे नरक तक छू के लौटे लेकिन तब भी व्यवस्था चाहिए तब भी साधना चाहिए तब फिर ऊपर की बातों को छोड़ दें फिर चर्च की तरफ भूल के ना देखें फिर मंदिर की तरफ मुड़ के भी ना जाए फिर कभी गीता से कोई संबंधा बनाए फिर साधु से बचें फिर इनको भूल जाए कि दुनिया में है फिर ये बुद्ध महावीर कृष्ण इनका नाम भी ना ले क्योंकि ये ठीक लोग नहीं है आपकी यात्रा में बाधा बनेंगे आपको नरक जाना है अपनी गाड़ी पकड़े और अपनी गाड़ी पर मजबूती से रुके रहे लेकिन आदमी अजीब है एक काउ नरक की गाड़ी पर रखे रहता है एक काउ स्वर्ग की गाड़ी पे रखे रहता है, रहता है। कहीं भी नहीं पहुंच पाता उसकी सारी जिंदगी घसीटन बन जाती है वो यहां से नरक की तरफ गए कभी स्वर्ग ना चुक जाए थोड़ा उस तरफ चले और सारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है बैलगाड़ी कहीं पहुंच नहीं पाती अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं और बैल मर जाते फिर नहीं दुनिया फिर नहीं जिंदगी फिर वही काम हम शुरू करते हैं पुरानी आदत से निर्णय करें कहा जाना है निर्णय करें क्या होना है निर्णय करें क्या पाना है निर्णय करें क्या लक्ष्य क्या दिशा है क्या आयाम फिर उस निर्णय के अनुसार चुनना शुरू करें उस निर्णय के अनुसार जिंदगी में सब बदलें, आख कान मुंह हाथ सबको बदले फिर वही स्पर्श करें जो परमात्मा की तरफ ले जाने वाला हो फिर वही सुने जिसकी झंकार प्राणों को छुए और ऊपर उठाए फिर वही खाएं जो जीवन को ऊंचा उठाता है हल्का करता है फिर वही देखें जो आंखों में दिया बन जाता है और अंधेरे को दूर करता है फिर सब कुछ बदल हैं मंदिर में भी एक सुगंध है मुसलमान फकीरों ने कुछ सुगंधें चुनी थी इस मुल्क में भी हिंदू सन्यासियों ने कुछ सुगंधे चुनी थी उन सुगंधों का कुछ आधार उनका कुछ कारण जब आदमी किसी गहरे ध्यान में पहुंचता है तो अक्सर जैसे चंदन की गंध होती है ऐसी गंध से भर जाता है इसलिए फिर मंदिर में हमने चंदन को जलाना शुरू किया कि शायद ये गंध किसी के भीतर भीतर की गंध को चोट करे और स्मरण दिला दे जब कोई आदमी ध्यान की किसी स्थिति में पहुंचता है तो ऐसी गंध से भर जाता है जैसे लोभान की गंध होती है। इसलिए मुसलमान फकीरों ने लोभान को चुना कि शायद लोभान की गंध किसी के भीतर की सोई हुई गंध को चोट मार दे और उठा दे ये सब कुछ चुनाव है ये सब अकारण नहीं उस सब के पीछे कारण एक छोटी सी बात अपनी बात में पूरी करूं मुझे कल पूछा किसी मित्र ने जाते वक्त कि आपने गैरिक वस्त्र क्यों चुना सन्यासी के लिए कारण है उसका जैसे जैसे चित्त शांत होता है भीतर वैसे वैसे सूर्योदय का प्रकाश भीतर फैलना शुरू हो जाता है वो गैरिक होता है वो गैर वस्त्र बाहर से उस भीतर के रंग को चोट करते रहे इसलिए गैरिक वस्त्रों के चुनाव का अर्थ है वो रोज रोज देखता रहे उठाए पहने सोए उठे देखता रहे तो शायद उसके भीतर जो सोया हुआ रंग है एक नए सूर्योदय का वो जो ध्यान में कभी प्रकट होता है जैसे भी सूरज नहीं जगा और सुबह की लालिमा फैल गई सारी प्राची लाल हो गई अभी सूरज नहीं आया सिर्फ प्राचीन लाल हो गई और पक्षी गीत गाने लगे और सुबह की ठंडी हवाएं बाहर फैल गई ठीक वैसा ही कभी ध्यान के किसी क्षण में भीतर भी होता है उस रंग को देखकर ही इस बाहर के रंग को किसी ने चुन लिया था दूसरे रंग भी चुने गए हैं वो भीतर भी देखे गए रंग है वो भीतर भी देखे गए रंग है उनके चुनाव में भी कारण है मुसलमान फकीरों ने हरा रंग चुन लिया था क्योंकि भीतर वो रंग भी देखा जाता है बुद्ध के साधकों ने पीला रंग चुन लिया था वो रंग भी भीतर देखा जाता है थियोसोफिकल सोसाइटी कभी एक रंग के लिए सारी दुनिया के बाजारों में खोज की थी एक नील रंग के लिए कर्नल अलकाट को एक रंग ध्यान में दिखाई पड़ा और उस रंग के लिए सारी दुनिया के बाजारों में खोजने के लिए आदमी भेजे गए थे क्योंकि अलकाट का कहना था उसी रंग का उपयोग करना है साधक के लिए बड़ी मुश्किल हुई वर्षों खोज हुई ठीक रंग नहीं मिलता था बहुत नीले के शेड मिलते थे लेकिन कल अलकाट कह देता कि ये वो रंग नहीं आखिर दो तीन साल के बाद इटली के एक बाजार में कहीं वो रंग मिला और तब अलकाट ने कहा कि ठीक है अब वो रंग मिल गया जो मैंने देखा था ये रंग काम करेगा उस रंग को देखने से वो भीतर जो अलगाट को रंग दिखा था दूसरे व्यक्ति के भीतर भी झंकार पैदा होती है और रंग जग सकता है गैरिक रंग सूर्योदय का रंग है और भीतर जब प्राणों का उदय होता है तो वैसा रंग फैल जाता है रंग भी ध्वनी भी गंध भी स्वाद भी स्पर्श भी सबका चुनाव करना होगा तब ऊपर की यात्रा शुरू होती है और हम सब कन्फ्यूज हैं क्योंकि हम सब अनर्गल असंगत चुनाव करते रहते हैं अनेक तरह की नावों पर सवार हो जाते हैं फिर जीवन टूटती है जीवन नष्ट होता है कहीं पहुंच नहीं पाता है आज इतना ही शेष कल